जय श्री कृष्ण नमस्कार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय संख्य योग में हमारी जो चर्चा चल रही है इसके आज के सत्र में आप सबका स्वागत और अभिवादन तीन बार ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे तुंड महाकाय चर्ंडमकाय सूर्यकोटी सभ निर्विघ्न कुर मे दर्शा या कुंदे तुषारहधवला या शुभ्रवस्वृता या वीणा वरदंडमंडितक मा सना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिद सदा वंदिता मा सरस्वती भगवती निःशजाढ़ वसुदे वसुत कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानंदम परम वे जगद्गु आहना बवतू सहनौन सह वी कर्वा वह तेजस्वीना वदीतमस्तु विषा वह आ शांति आइए दूसरे अध्याय का पारायण करते हैं एक से बारहवें श्लोक तक अथ द्वितीय्याय संजय उवाच कृपया मधुसूदनः श्री भगवान् मधुसूदन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषम समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्ति कर्जुन क्लब्यम मगम पाथ नैतुप्य क्षुद्रृदय दौर्बल्यम त्यक्तिष्ठ पर अर्जुन उवाच कथम भीष्म द्रोण च मधुसूदन ईशु भी प्रतिस्यामी पूजाहासूदन गुरू ना हिम महावान्ेयो भोक्त भैक्ष्यमी ह अर्थकांस्व भुंजीयोगा रुधि प्रदिधा नैतद विद कत नो गरी यद्वाजेम यदिवा नो जु या प्रमुखे स्थिताष्ट्र का दोषोपहत स्वभासमूचे य्रेयसाशि ब्रूहि तमे शिष्यस्ते हम शादी मावा प्रपन्न नी प्रपश्या मै योकमुषण्रिया्य भूमसपत्नमृदम राज्यम सुराम चाधिपत्यं संजय उवाच एवुक्त ऋषि केशम गुड़ाकेश परत नोत्स्य इति उूषम बभूव तम उच ऋषि केश प्रहसनि भारत सोये षीदंत वचवाच अशोच्यान्वशोचस्व प्रज्ञा वदाश भाषसे गतासू न गतासूंश नाशोचंति पंडिताह जातुनासं नम नि नचैव न भविष्या परम बारहवा श्लोक तक हमने अध्ययन किया है आज तेरहवा श्लोक करेंगे एक एक चरण मैं बोलता हूँ आप दोहराएंगे फिर बाद में साथ में बोलेंगे देहिनोस्मिन्यता देहे, देहे। कौम यौवनम जरा कौम यन जरा तथातर प्रा तथा देहा धीरस्तीर साथ में बोलेंगे देहीनोस्म देहे कौम यौवनम जरा तथा देहा देहे कौम यौवनम जरा तथातर प्राप्ति दे यानी देहधारी को जीवात्मा को जो देह में है द ऑफ द एम्बॉडीड अस्मिन इन दिस इस यथा जैसे एज दे शरीर में देह में इन दिस बॉडी कौमारम बचपन चाइल्डहुड यवनम युवावस्था यूथ जरा वृद्धावस्था ओल्ड एज तथा उसी तरह देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति होने पर अटेनिंग ऑफ अनदर बॉडी धीर धीर यानी जो ज्ञानी है जो विवेकी है the person who is firmly stable within himself तत्र उसमें न नहीं मुहती मोह को प्राप्त करता है या तो शोक को प्राप्त करता है ग्रीव सीधा साधा अर्थ है इस शरीर में जीवात्मा को जैसे बचपन युवावस्था वृद्धावस्था है वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त करके भी है और इसमें जो दीर पुरुष है वह शोक नहीं करता धीरे धीरे परमात्मा आत्मा की अमरता और देह की नश्वरता का जो सिद्धांत है संख्य का उसको प्रतिपादित कर रहे हैं अभी यहां देही ये शब्द का प्रयोग करके जीवात्मा के बारे में जीवात्मा का विषय भगवान यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगले श्लोक में बारहवें श्लोक में भगवान ने एक इंडरेक्ट इंडिकेशन दिया था कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं था तुम नहीं थे ये राजा लोग नहीं थे और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि जिसमें हम नहीं रहेंगे नैचुरी हमें मालूम तो है कि ये शरीर जो है वो शरीर तो नश्वर है ही पहले नहीं था अब है और बाद में भविष्य में रहने वाला नहीं है तो जब भगवान ने बारहवें श्लोक में ये बात करी थी हम देख चुके हैं कि ये बात शरीर की नहीं है लेकिन शरीरदारी आत्मा की है जीवात्मा की है हमारा सबका यह अनुभव है कि बचपन से जवानी आती है जवानी से वृद्धावस्था आती ही है और ये कंसेप्ट कोई हमारे लिए नया नहीं है वी आर ऑल फेमिलियर लेकिन भगवान ने यहां यदि आप इस श्लोक का पहला चरण देखेंगे तो ऐसा नहीं कहा है कि आई पास थ्रू दीस फेजिस या तो यू पास थ्रू दीस फेजिस यानी कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं बाली अवस्था युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था इसमें से मैं या तुम या तो ये राजा लोग पास होते हैं पसार होते हैं ऐसा नहीं कहा है भगवान ने यहां एक नया फ्रेज इंट्रोड्यूस किया दे ही न सिंपली मीन्स डेलर इन द बॉडी शरीर में रहने वाला शरीर का जन्म है और फिर धीरे धीरे क्षय भी होता है लेकिन जो देही की जो बात करी है द बॉडी ड्वेलर वो इन बदलाव में भी हमेशा रहता है साथ में रहता है तो यहां एक लॉजिक भगवान देना चाहते हैं कि शरीर में बदलाव आता है लेकिन यह जो देही है, वह देह से अलग है द बॉडी ड्वेलर इज सेपरेट डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी यदि यह दे बॉडी ड्वेलर शरीर का ही एक हिस्सा होता था तो शरीर जैसे जैसे इन अवस्थाओं से पसार होता है उसमें भी ये बदलाव आएगा लेकिन ये बदलाव नहीं आता है इसका हमें अनुभव है क्योंकि हम कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि बचपन था युवानी भी थी वृद्धावस्था आएगी या तो है लेकिन मैं तो वहीं का वही हूँ ये तीनों अवस्थाओं का अनुभव कर चुका वैसा मैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है एक एग्जांपल से देखते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है गाड़ी आपने जब नई ली थी नई नई गाड़ी आई थी तो तब आप बहुत एक्साइटेड थे आपने गाड़ी का उपयोग किया पाँच छः साल उस गाड़ी का इस्तेमाल किया बीच में कई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आए मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स आए उसको ठीक करवा किया वो किया अभी वो गाड़ी ने कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम देना शुरू किया इंजन का प्रॉब्लम होने लगा और अभी ये गाड़ी इतनी बिगड़ चुकी है कि आप तय करते हैं कि ये गाड़ी को स्क्रैप करते हैं बेच डालते हैं और दूसरी नहीं लेते हैं तो पुरानी गाड़ी बेचकर आपने नई गाड़ी ले ली पहली गाड़ी में नई थी फिर बीच में बहुत अच्छी चल रही थी फिर धीरे धीरे बिगड़ने लगी प्रॉब्लम्स आने लगे ये गाड़ी आपने स्क्रैप कर दी दूसरी नई गाड़ी ली अभी नई गाड़ी का आपका अनुभव फिर से शुरू होता है नाउ ऐसे समझो कि अभी तक के समय अवधि में आपने ऐसे दो तीन गाड़ियां बदल चुके होंगे मे बी मोर डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड टेस्ट एंड इंटरेस्ट इन गाड़ियों के बदलने के बावजूद भी आप तो वही के वही हैं यू आर नॉट अ डिफरेंट पर्सन यानी ये जो कार डेलर है द पर्सन वो ओन्स एंड एंजॉयज द कार कार डेलर वी कैन कॉल इम वो तो वही का वही है दैट इज यू और जब भी आप पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई गाड़ी बेचते नई गाड़ी लेते हैं तो आपको कोई शोक नहीं होता यू डोंट फील सैड ओ माई कार नहीं ऑन द कंट्ररी हमें अच्छा लगता है यू फील नाइस दैट यू आर गेटिंग ए न्यू कार एक्सट्रीम केस सिनेरियो कुछ ऐसे भी होते कोई ऐसे एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं होते हैं कि पुरानी गाड़ी को डिलीबरेटली कहीं क्रैश करते हैं ठोक देते हैं बहुत बुरी तरह से और फिर इंश्योरेंस से भी उसके पैसे लेकर नई गाड़ी खरीदते हैं एनीवे anyway, इसी तरह हमारा जो शरीर है वो भी जन्म है नया शरीर आया बचपन आया फिर जैसे जैसे वो गाड़ी में अपने एंजॉय करते गए फिर वो गाड़ी में तकलीफ़ें आनी शुरू हो गई वैसे हमारी इस गाड़ी में भी तकलीफें है आती हैं छोटी मोटी किसी को हार्ट अटैक आता है किसी को डायबिटीज हो जाता है किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है क्या क्या नहीं होता तो धीरे धीरे ये गाड़ी क्षीण होती जा रही है ये गाड़ी के पुर्जे कल पुर्जे जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब ये बॉडी ड्वेलर जो है जैसे कार डवेलर रूपी आपने तय किया कि अभी ये गाड़ी चलाने लायक नहीं रही वैसे ही ये देही ये बॉडी ड्वेलर को भी लगता है कि अभी ये, ये शरीर चलने वाला नहीं है आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट आई विल नॉट बी एबल टू मेनटेन इट तो वो इस शरीर को छोड़ देता है और जैसे नई गाड़ी आपने ले ली वैसे ये बॉडी डवेलर एज द कार डर एज बॉट ए न्यू कार सिमिलरली द बॉडी डवेलर अक्वायर्स ए न्यू बॉडी तो जैसे गाड़ी का पुराना होना या तो खराब हो जाना या तो उसको स्क्रैप करना उसमें उसके बारे में कोई भी वाइस पर्सन उसके बारे में शोक नहीं करेगा भगवान कहते हैं कि देहांतर प्राप्ति धीरस्थ तरह जब भी दूसरा शरीर धारण करता है ये देही तब जो धीर पुरुष है वह शोक नहीं करता अगले श्लोक में इस बात की एक धुंधली छवि दी थी यहाँ देही शब्द का प्रयोग करके भगवान ने इस बात की पुष्टि कर दी और यह देही जो है वह देह से अलग है यह भी यहाँ बता दिया क्योंकि देहांतर प्राप्ति ही शरीर जब बदलता भी है तभी भी ये जीवात्मा तो वही का वही है और इसलिए यू द कार डर आर नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कार द बॉडी ड्वेलर इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मृत्यु के बाद हमारे जीवात्मा की क्या स्थिति होती है ये हमें मालूम नहीं है इसलिए हमें शोक होता है गाड़ी बेचकर नई गाड़ी आएगी तो क्या होगा उसके बारे में हमें भली बात ही पता है इसलिए खुशी होती है लेकिन यह देही यह देह को छोड़ेगा यह देह जब भी गिर जाएगा तब आगे क्या होगा उसके बारे में हमें पता नहीं है इसलिए शोक होता है बोलते हैं फियर ऑफ अनोन अब देखेंगे इट इज लाइक ए मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे तो इट इज लाइक like ए साइन वेव समझो एक्स एस एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वहां से आपने साइन वेव ड्रॉ करना शुरू किया तो पहले बिंदु एक्सेस को टच करता है धीरे धीरे वो साइन वेव बढ़ता है ऊपर जाता है यानी बचपन होकर युवानी तक गए यू है कम टू द पीक एंड देन द डिट्रेशन स्टार्ट द साइन वेव स्टार्ट डिस एंड वंस अगेन मीट x एक्सक्सेस एंड अनदर साइन वेव स्टार्ट्स अगेन इट गोज टू द पीक अगेन इट कम्स डाउन एंड ये जो पीक्स हैं उनको समझो हमारी हमारा जो जीवन है हमारी जो आयु है उसका 50 परसेंट गिने तो द पीक्स ऑल्सो में भी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं यानी ये जो साइन वेव है इस साइन वेव का एम्प्लीट्यूड द हाइट ऑफ दैट साइन वेव नीड नॉट बी सेम इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नेवर द सेम यानी एक जीवन एक देह आपने प्राप्त किया वो छूट गया दूसरा देह जो प्राप्त करते हैं तो दूसरे देह की आयु पहले देह के जितनी ही हो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं सो द साइन वेव इट कीप्स ऑन गोइंग कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड इट इट्स एम्पलीट्यूड विल नॉट बी सेम ऑल थ्रू यूनिफॉर्म साइन वे शास्त्रों का एक नियम है कि किसी वस्तु का हमें यदि स्मरण होता है दट इज इफ यू रिमेंबर समथिंग कोई वस्तु हमें याद रहती है किसी का स्मरण होता है तो वह अनुभव करता और स्मरण करता एक ही व्यक्ति होना जरूरी है समझो आपके बचपन में आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में गए थे तो उसकी आपको स्मृति है उसका आपको स्मरण है लेकिन वो स्मरण की अनुभूति भी आपने की है और उसका स्मरण आपको है नव आई विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर द स्कूल इन विच यू हैव गॉन क्योंकि उसकी अनुभूति मुझे नहीं हुई है आपने जो स्कूल में गए थे उसकी स्मृति आपको है वैसे मैं जिस स्कूल में गया था उसकी स्मृति मुझे है मैं स्कूल में गया था उसकी स्मृति आपको नहीं हो सकती कहने का तात्पर्य है कि अनुभव करता और स्मरण करता वो दोनों एक ही व्यक्ति जब हो तभी वस्तु का स्मरण होना करना संभव है वृद्धावस्था में हम हमारे बाल्यकाल और हमारी जो युवावस्था है उसका स्मरण कर सकते हैं अभी वृद्धावस्था में व्यक्ति न तो बच्चा है न तो युवा है फिर भी उन अवस्थाओं में जो अनुभव उसने प्राप्त किया उसका स्मरण कर सकता है इसमें से एक बात सिद्ध होती है कि प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा कुछ एलिमेंट है ऐसा कुछ है जो इन तीनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनशील है इट डजेंट चेंज जो बालक बाली अवस्था युवा अवस्था का अनुभव को प्राप्त करते हैं करता है और उसका स्मरण भी रखता है सम एंटिटीज देयर विच कीप्स द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड एंड यूथ अभी थोड़ा इसको बारीकी से देखें तो युवा अवस्था कब आई जब कुमार अवस्था यानी कि बचपन जब भी उसकी मृत्यु हुई बचपन गुजर गया हम बोलते हैं ना बचपन गुजर गया तो युवा आती है और युवा गुजरते ही वृद्धावस्था आती है देट मींस कि कौमारी अवस्था की मृत्यु ही युवा अवस्था का जन्म देती है और युवावस्था की मृत्यु ही वृद्धावस्था का जन्म देती है और इसका हमें शोक नहीं होता इनफैक्ट बाल्यावस्था में से जब युवावस्था में आप आते हैं तो यू फील एक् यू फील एक्साइटेड ऑफ कोर्स द सेम एक्साइटमेंट इज नॉट देर जब युवावस्था से आप वृद्धावस्था में स्लाइड होते हैं वही तो साइन वेव का नीचे आना है ना तो ये सारी प्रक्रिया में ये सारे जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं इसमें हमें कोई विषाद नहीं होता हमें आ, किसी प्रकार की ये शोक नहीं होता जगत में हमारे सबका ये जो निजु अनुभव है उसी का ही दृष्टांत के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उपयोग किया है और अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से बाल्यावस्था की मृत्यु से युवावस्था आई युवावस्था की मृत्यु से वृद्धावस्था आई तो भी वृद्धावस्था की मृत्यु से वापस बाल्यावस्था आएगी दूसरा शरीर मिलेगा तो जैसे आगे जो परिवर्तन हुआ उसमें आप शोक नहीं किया है तो अभी इसमें शोक क्यों तो जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरा देह धारण करता है तो इसमें शोक नहीं करना चाहिए लेकिन अभी यहां एक मन में विधवा होगी शंका भी होगी कि ठीक है भाई बालियावस्था युवावस्था वृद्धावस्था तो हम समझ सकते हैं कि इट इज देर यही शरीर में हमारी अनुभूति है और उसका में ज्ञान भी होता है लेकिन शरीर शरीरांतर की प्राप्ति दूसरा शरीर जब हमको प्राप्त होता है तो पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता पूर्व के शरीर का ज्ञान हमें क्यों नहीं रहता मुझे मेरा बचपन याद है मुझे मेरी युवा याद है लेकिन मुझे मेरा अगला जन्म याद नहीं है कि अगले जन्म में मैं क्या था तो उसके लिए हमारे विचारक कहते हैं कि मृत्यु और जन्म के समय इस जीवात्मा एक बहुत कष्टदायी स्थिति से पसार होता है और यह कष्ट बहुत ज्यादा होता है और यह कष्ट के कारण बुद्धि जो है वो पूर्व जन्म की स्मृति को खो बैठती है जैसे किसी को पैरालिसिस का अटैक आ गया तो फिर उसमें कई बार होता है ना लोगों को एपिलेप्सी होती है पैरालिसिस का अटैक आता है तो स्मृति खो बैठते हैं अपनी पत्नी अपने बच्चे तक को नहीं पहचान पाते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे उनकी ट्रीटमेंट होती है और फिर वो पैरालिसिस में वो जो ठीक हो जाते हैं तो शायद वापस दोबारा लोगों को स्मृति आ जाती और पहचानना शुरू करते हैं तो इस शरीर की एक पैरालिटिक अटैक से भी यदि हम स्मृति खो बैठते हैं तो मृत्यु के समय पर जन्म के समय पर जीवात्मा जिस स्थिति से गुजरता है वो इतनी कष्टदायी है कहते हैं कि इतना बड़ा धक्का लगता है कि पूर्वजन्म का हम ज्ञान खो बैठते हैं कोई कोई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान रह जाता है स्मृति जाती नहीं है कई बार अखबार में पढ़ते हैं भाई फला जगह पर एक बच्चा ऐसा है कि जो अपने पूर्व जन्म को याददाश्त उसको है उसको उसके जहां था वो स्थल पर जब ले जाता है तो सबको पहचान कर पता कि ये मेरे चाचा थे मेरे मामू थे मैं यहां मेरे ये मैं यहाँ था मैं ये ये वगैरह वगैरह तो वह व्यक्ति मृत्यु के समय पर या तो पुनर्जन्म के समय पर इतना कष्टदायी पीड़ादायी स्थिति से गुजरा नहीं होगा तो उसकी बुद्धि में उसका जो संस्कार है जिसको हम बोलते हैं उसमें ये स्थिति सॉरी ये स्मृति वाइप ऑफ नहीं हुई रह गई एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन रिमेंबर्स द प्रीवियस बर्थ लेकिन अक्सर ये नहीं होता एंड वी लूज द मेमोरी ऑफ अवर प्रीवियस बर्थ्स और अच्छा है मित्रों ये भगवान ने ये जो पूरी व्यवस्था बनाई है वो हमारे भले के लिए ही बनाई है नहीं तो ये सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान यदि हमें रहता था तो आज हमारे सर के ऊपर इतना बड़ा बोझा रहता था क्योंकि इस जन्म के हमारे अनुभव के ज्ञान से भी हमारे मन के ऊपर कितना बोझा रहता है दस साल पहले मुझसे उसने ऐसा व्यवहार किया था मैंने उसके साथ संबंध काट दिया है उससे मेरी अनबनी है आई विल नॉट टॉक टू देसन डोट टॉक अबाउट लेकर चलते हैं कितना कचरा दिमाग में भरकर चल रहे हैं हम ये जन्म की स्मृतियां भी हमें परेशान यदि करती हैं तो यदि जन्म जन्मांतर की स्मृतियां हमारे साथ चलती तो हमारा क्या हाल होता एंड मात्र मनुष्य देह की स्मृति नहीं समझो बाकी सारे देह की भी स्मृति साथ में आ सकती है कभी समझो मैं घोड़ा था गधा था कुत्ता था बिल्ली था क्या क्या देह धारण किए होंगे कहीं पेड़ बनकर खड़ा रह गया था 100-200 साल 50 साल 20 साल खड़े थे वह रास्ते के किनारे तो ये सारे स्पूर्तियां ये बात आएगी धीरे धीरे वी विल डेवलप दिस सब्जेक्ट भगवान ने यहाँ एक ये पुडीड yes, देही शब्द का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ ये बीज बोया है पूरे हमारा जो शास्त्र है आत्म तत्व जो है आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान का यहाँ भगवान ने बीज बोया है एंड दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू डेवलप वेरी नाइसली कृष्ण के जैसे तत्वचिंतक द पर्सन कृष्ण को पर्सन कहना तो सही ही नहीं है परमात्मा ही कहेंगे जो क्लैरिटी के साथ इस विषय को यहां डेवलप कर रहे हैं आप देखते जाए कैसे मजा आता है आनंद आएगा तो यानी ये पूर्व जन्मों की हमें स्मृति नहीं रहती है इसलिए पता नहीं चलता लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तो पता है ना मुझे तो सब कुछ पता है तो जैसे इस शरीर में ये परिवर्तन होते हैं वैसे ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलता है और ये परिवर्तन का चक्कर चलता रहता है तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसके पीछे जो सत्य है वो इस श्लोक से प्रतिपादित होता है इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है द वाइस ही डज नॉट ग्रीव अबाउट इट मृत्यु का उसे कोई भय नहीं रहना चाहिए मृत्यु का शोक नहीं होना चाहिए इनफैक्ट मेरी तो दृष्टि ऐसी है कि मृत्यु इट इज ए सेलिब्रेशन भला कोई पुराना घर छोड़कर नए घर में जाता है तो क्या रोएगा क्या सेलिब्रेट करेगा मे बी आई कैन शेयर वन थिंग विथ यू ये बात जब भी इतनी क्लैरिटी के साथ समझ में आई तब से प्रार्थना सभाओं में शोक सभाओं में जाने का दिल नहीं होता और अक्सर मैं जाता भी नहीं हूं आई डोंट अटेंड ऑल दिज शोक सभा वगैरह जो करते हैं उसमें मैं नहीं जाता रीजन इज कि इट इज नॉट समथिंग विच चीज टू बी ग्रेव्ड धीरज तत्र मुती भगवान ने कह दिया है यहां इसमें शोक करने जैसे कोई बाबी नहीं है इनफैक्ट इट इज अ सेलिब्रेशन सही माने में यदि समझो तो ये जीवात्मा इस इस खड़े हुए शरीर को छोड़कर ये बेकार हो गई गाड़ी को छोड़कर गया नई गाड़ी में नए घर में गया सेलिब्रेट करो यार Why why grieve, why cry? ये बात हमारे समझ में नहीं आती है क्योंकि जैसे पहले कहा कि मृत्यु के बाद यह जीवात्मा की क्या स्थिति होती है यह हमें नहीं मालूम है इन दैट फियर ऑफ अनोन मेक्स अस क्राई तो ये जो धीरत्व है छंदों के उपनिषद में भी sorry बृदारण्य के उपनिषद में यह बात है कि दैवा व्राह्मणोंपे मूर्त चमूर्तम च मर्त्यम च मृत्यु चमच सच्च तच्च ये श्लोक में भी वही बात कही है कि जो बनता है समथिंग विच इज फॉर्म्ड उसका नाश है जो सर्जन होता है वो खत्म होता ही है एग्जाम्पल ले हम समझो मिट्टी का घड़ा है लास्ट टाइम भी हमने देखा था ना कि मिट्टी का घड़ा क्योंकि उसका सर्जन हुआ है तो उसका नाश होना ही होना है कभी ना कभी इट हैज टू पैरिश्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने द्रुग दृश्य विवेक करके एक बहुत अच्छी बात करी है दैट इज अब्जेक्ट बाईट सेल्फ वी विल नॉट गो डीप इन टू दैट लेकिन उसका जो एक प्रिंसिपल है कि ये जो घड़े की जो बात हम कर रहे थे उसको याद आया कि इस विश्व में इस जगत में घड़ा एक वस्तु घट एक वस्तु है और उस घड़े को घट को देखने वाला मैं हूं तो ये जो घड़ा है वो दृश्य है और देखने वाला मैं द्रुक यानी कि दृष्टा हूं तो दृश्य जो है वो घड़ा और द्रुक देखने वाला वो दोनों अलग हैं। अभी ये जो घड़ा है वह उसके पास अपनी कोई चेतना नहीं है घड़ा घड़े को आप टेबल पर रख दो तो टेबल पर पड़ा रहेगा इट कैन मूव ऑन इट्स ऑन इसलिए वो अचेतन है वो जड़ है और ये जड़ होने की वजह से घड़े को पता नहीं है कि मैं घड़ा हूं उसे स्वयं का ज्ञान नहीं है और घड़े को ये भी नहीं पता है कि जिसके ऊपर मैं हूं वो टेबल है यानी उसको स्वयं का ज्ञान भी नहीं है दूसरी वस्तु का भी ज्ञान नहीं है और ये जो घड़ा है वह उसके निर्माण के पूर्व वह नहीं था और वो जब भी टूट जाएगा उसका नाश हो जाएगा तभी भी वो नहीं रहेगा ये बातों को यदि साथ में पिरो कर देखें इन टोटलिटी तो ये जो घड़ा सामने पड़ा है उसका उसकी उत्पत्ति है उसका नाश है और इन दोनों के बीच में उसका अस्तित्व है जैसे हमारे शरीर का है तो शरीर को ही घड़े की उपमा देकर यह बात हो रही है तो उत्पत्ति और लय यानी कि घड़ा का बनना और घड़े को टूट जाना ये दो स्थिति के बीच में उसका अस्तित्व भी जाना जा सकता है जिसको हम उत्पत्ति स्थिति और लय कहेंगे ये इसमें से गुजरता है और इसलिए एक घड़ा शाश्वत नहीं है वो अनित्य है और इस घड़े को जब निर्माण होता है निर्माण होने से पहले घड़ा मिट्टी के रूप में था बराबर लेकिन आफ्टर दैट इट एक्वाइर्ड ए साइज बराबर और इट हैज ए फाइनाइट एग्जिस्टेंस पीरियड फाइनाइट लाइफ उसको बोलेंगे हम तो उसको एक आकार प्राप्त हुआ और इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर दूसरी वस्तु से दूसरे गढ़े से वो अलग है उसको एक स्पेसिफिक आकार मिला और उसके अपने गुणधर्म उसकी अपनी प्रॉपर्टीज बनी कहने का तात्पर्य यह है कि एनीथिंग विच इज फॉर्म्ड जो भी निर्मित वस्तु है जिसका निर्माण होता है वो निर्मित वस्तु को नाम रूप गुण धर्म यानी गुणधर्म वगैरह प्राप्त होते हैं और इसलिए ये जो निर्मित वस्तु है वह दिखाई देती है उसका टच कर सकते हैं उसका फील कर सकते हैं यानी वो इंद्रिय गोचर होती है इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं और इसकी तीन पैरामीटर्स होते हैं स्पेस टाइम एंड प्रॉपर्टीज़ देश परिचिन्नत्व काल परिचिन्नत्व और वस्तु परिचिन्नत्व <coughs> देश परिचिन्नत्व यानी द स्पेस इट ऑक्युपाइज ए डेफिनेट स्पेस ये गढ़ा जो है वो उसकी जो शेप है वो शेप की मर्यादा में इट ऑक्यूपाई सर्टन स्पेस बड़ा घड़ा होगा तो इट ऑक्यूपाई बिगर स्पेस छोटा होगा तो इट इक्यूपाई छोटा स्पेस यानी एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए डेफिनेट शेप एंड साइज एंड देयर इट ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट स्पेस अभी ये घड़ा अपनी मर्जी से अपना आकार बदल नहीं सकता उसके डायमेंशंस स्पेसिफिक है समझो ये रूम में हम बैठे हैं तो ये रूम अपनी मर्जी से अपनी लंबाई चौड़ाई या तो ऊंचाई बदल नहीं सकता इसी तरह जो भी जड़ वस्तुएं हैं जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं जो टेबल यहां पड़ा है ये सभी के बारे में यही नियम है कि दे हैव दे ऑक्यूपाई डेफिनेट स्पेस एंड दैट इट केन नॉट चेंज ऑन इट्स ओन विल दूसरा जो डायमेंशन हमने कहा वो टाइम का समय का प्रत्येक वस्तु प्रत्ये अमुक समय में निर्माण होती है वो काल से बद्ध होती है और आफ्टर सटन टाइम उसका नाश होता है जिस कुर्ची पर आप बैठे हैं थोड़े समय तक है देन आफ्टर सम टाइम मे बी साल भर के बाद दो साल के बाद पाँच साल के बाद उसका नाश होना निश्चित है वी नो इट यानी जितनी भी वस्तुएँ हैं उत्पादित वस्तुएँ हैं वो सारी नाशवान है अनित्य है और वस्तु परिचि वस्तु जो भी निर्माण हो गई तो उसके अपने अपने विशेष गुणधर्म उसको मिलते हैं घड़ा घड़ा है टेबल टेबल है कुर्सी कुर्सी है ए टेबल नॉट अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए चेयर चेयर कैन नॉट अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए घड़ा टेबल टेबल ही रहता है टेबल कभी खुर्ची नहीं बन सकता खुर्ची खुर्ची रहती है खुर्ची सीढ़ी नहीं बन सकती थोड़ा आगे जाएं, तो मोगरे का फूल गुलाब नहीं बन सकता और गुलाब चंपा नहीं बन सकता जैसे ही वो शेप साइज एक्वायर किए तो साथ में अपने गुणधर्म भी अक्वायर करते ही हैं। और इसलिए एवरी गट इज डिफरेंट तो कहने का तात्पर्य है इन शॉर्ट इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेना है प्रत्येक वस्तु जो है दृश्य वस्तु जो है उत्पादित वस्तु जो है वो उसका नाम है रूप है वो इंद्रिय गोचर है वो अचेतन है उसमें अपनी चेतना नहीं है इट कैनॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन उसकी उत्पत्ति है उसका नाश भी है उसमें विकार भी है और मर्यादित है और ये जो दृश्य विषय हैं, उसमें अनेकत्व है दे आर मैनी देर आर सो मैनी कितनी कुर्सियाँ हैं कितने टेबल हैं कितने घड़े हैं कितने गुलाब के फूल हैं कितने जासूद के फूल हैं कितने मोगरे के फूल हैं कितने कौवे हैं कितने पोपट हैं कितने हाथियां हैं कितने कुत्ते हैं यानी ये सभी दृश्य विषयों में अनेकत्व है नानत्व है कितने मनुष्य हैं कितने प्रकार के हैं अभी ये जो गट है उसका देखने वाला मैं हूं यानी दृष्टा के स्वरूप में मैं हूं और ये जो दृष्टा है वह चेतन है आप यहां बैठे हैं आप बैठे बैठे ये टेबल को देख सकते हैं कुर्सी को देख सकते हैं और आप में तो चेतना है और उसके कारण आपकी चेतना का आपको भान है ज्ञान है और इन सारी चीजें जो यहां पड़ी है उसके बारे में भी आपको पता है सीधा सीधा प्रिंसिपल जो यहां प्रतिपादित किया जा रहा है वो घटद्रष्टा घटा भिन्न यानी देखने वाला दृष्टा जो है वह दृश्य वस्तु से परे है अलग है इट इज डिफरेंट इसी एग्जाम्पल को हमारे इस श्लोक के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो जो देना है वो देह से भिन्न है ये गट की तरह देह को भी तीन प्रॉपर्टीज है देश परिचिन्नित्व काल परिचिनित्व और वस्तु परिचिनत्व यानी ये जो हमारा देश है देह है सॉरी इट इज लिमिटेड टू ए स्पेस इट इज लिमिटेड टू ए टाइम फ्रेम and it has its own properties. और इनको देखने वाला यानी इसका जो दृष्टा है जो द्रुक उसका जो है दृश्य जो है वो देह है द्रुक् जो है दृष्टा जो, जो है वो अलग है और ये दृष्टा दृश्य के गुणधर्मों से इन्फ्लुएंस नहीं होता यानी ये जो देही की जो बात भगवान यहां कहते हैं देहि अस्मिन यथा देहे इस देह में अस्मिन देहे इस देह में जो दे जैसे है वह देही इस देह को देख सकता है और ये इस देह से भिन्न है ये बात को आगे हम और भी डेवलप करेंगे बात यह है कि विश्व की जो चीजें हैं वस्तुएं हैं उसका हमको अनुभव होता है ज्ञान होता है हम टेबल को टेबल की तरह देख सकते हैं हम खुर्सी को खुर्सी की तरह देख सकते हैं हम चिड़िया को चिड़िया की तरह देख, देख सकते हैं लेकिन गड़बड़ी तभी पैदा होती है जब हमारा ये जो जड़ शरीर है उसका देही जो है वह दृष्टा है लेकिन इस दे ने या देह ही मैं हूँ ऐसा मान लिया कहलवा लिया और इसलिए हम कहते हैं न कि मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मैं बहरा हूँ मैं अंधा हूँ मैं पड़ा हुआ हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं शादीशुदा हूँ मैं विदुर हूँ मैं बच्चा हूँ मैं युवा हूँ तो ये जो ब्रह्म निर्माण हुआ ये ब्रह्म को दूर करने के लिए ये द्रगदृश्य विवेक या, या तो ये आत्मनानात्मन विवेक का विचार करना आवश्यक है यानि कि ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ ये पूरा विषय को यहाँ डेवलप किया जा रहा है और भगवान अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि ये जो देही है वह देह नहीं है देह में ट्रांसफॉर्मेशन होता है देही में नहीं होता है समझो हमारा घर है तो हमारा आपका जो फ्लैट है बराबर तो फ्लैट में खिड़की है दरवाजे हैं, फर्नीचर है सब कुछ है और ये खिड़की दरवाजे छत फर्श फर्नीचर ये सारा सभी चीजें मिलाकर जो एक एंटिटी बनती है उसको हम घर कहते हैं और उस घर के मालिक आप हैं बराबर तो घर आपका है तो उस घर के अंदर जाने की या घर से बाहर जाने की आपको पूरी स्वतंत्रता है यू कैन मूव आउट ऑफ योर फ्लैट यू कैन गो इन एज एन वेन यू लाइक इट एंड यू कैन गेट आउट ऑफ इट एज एन वेन यू लाइक इट इसी तरह ये शरीर हमारा भी फ्लैट के जैसा है और इस शरीर में जो ही रहता है वो शरीर का जो मालिक है फ्लैट का उसको भी इस शरीर में अंदर आने जाने की सुविधा है लेकिन फ्लैट में आप दिन में दस बार जाके दस बार अंदर जा जा सकते हैं बाहर निकल सकते हैं यहां कुछ टाइम फ्रेम एक लंबा है जिसको हम जीवन की अवधि कहते हैं जिसको हम लाइफ कहते हैं शेरियमाण स्वभावत्वात इति शरीरम शरीर यानी कि जो सतत विकार युक्त है जो बदलता रहता है इसी को शरीर कहते हैं इस बात को हम अगले सत्र में जारी रखेंगे अभी समय हो रहा है तो लेट एस कंक्लूड इट हियर जाने से पहले हमारे गुजराती के एक बहुत मूर्धन्य साहित्यकार हैं गुणवंत भाई शाह उनकी एक बात है जो ध्यान में आई अभी अभी तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छी बात करी है एंड नेचुरली उनकी जो इच्छा है वही शायद हम सबकी ही भी होगी पहले गुजराती में बताता हूँ फिर बाद में आई ट्रांसलेटेड इन हिंदी और इंग्लिश कहते हैं ंदड़ू खरी पड़े पची सड़े पुष्प खरी पड़े पची सड़े परंतु मणस सड़ी जाए पची खरे पांदू खरी, खरी पड़े पची सड़े पुष्प खरी पड़े पी सड़े परंतु मणस सड़ी जाए पची खरे है आऊषा मटे हे प्रभु स्वजनों मरी दया खाए तो पेला तू एक दया करजे जीवन में समझ जीवन ने में समझ भले मोडो पड़ो परंतु मृत्यु ने पा मोडो न पड़ो एटली कृपा करजे सांझ पड़े सूरज आथमी जाए एम हूँ आथमी जवा्छू सड़ी जाऊँ ते पेला खरी पड़वा इच्छू छू सड़ी जाऊँ पे खरी पड़वा छू पत्ता पहले डाली से टूटता है और फिर नीचे गिरने के बाद सड़ता है फूल भी इसी तरह से पहले डाली से गिर जाता है टूट जाता है और फिर सड़ता है लेकिन मनुष्य पहले सड़ता है और फिर टूटता है ऐसा क्यों हे प्रभु स्वजन मेरी स्वजन मेरी ओर तरस करें उससे पहले हे प्रभु मेरे पर मुझ पर एक दया करना जीवन को समझने में भले ही मैं लेट हुआ हूं लेकिन मृत्यु की प्राप्ति में मैं लेट ना हो इतनी कृपा जरूर करना सांझ हो जाए और सूर्यास्त जैसे हो जाए वैसे मेरा अस्त हो जाए हे प्रभु मैं सड़ू उससे पहले मरू ये चाहता हूँ यानी कि मेरी मृत्यु मेरे, मेरे सड़ने से पहले ये शरीर में क्षीण हो जाए मैं सड़ जाऊ लोगों को मुझ पर तरस आ जाए ऐसी परिस्थिति से पहले हे प्रभु मुझे ले लेना ये करुणा मैं चाहता हूँ ये गुणव भाई कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र में भी यही बात है ओम त्र्यंबक यजा महे सुगंधि पुष्टिवर्दनम उर्वरुक बंदनात् ये शिवजी हे त्र्यंबक भगवान बस ऐसी कृपा करना कि जैसे पक्की हुई ककड़ी अपनी बेली से नीचे छूट जाती है वैसे मुझे भी मृत्यु में से अमृतत्व की ओर ले जाना ये माँ मृत्युजय मंत्र में भी यही बात है तो यहाँ परमात्मा से ये प्रार्थना करते हुए कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्दनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमाता आज के सत्र को यह हम विराम देंगे अगले सत्र में इसी बात को जारी रखेंगे ये सब्जेक्ट को थोड़ा डेवलप और करेंगे आइए प्रार्थना करते हैं असतो मा मदगमय तमसो मज्योतिमय मृत्योर्मा अमृतंगमय स्वस्ति शांति मंगलं भवतु मंगल पूर्ण लोकासमस्ता सुखिनो लोकासमस्ता सुखिनो नाहं करता करता हरि हरि ही ही करता हरी केवलम हरी शांति शांति शांति सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं इसी विषय के साथ अगले इसी श्लोक के साथ अगले शनिवार को मिलेंगे जय श्री कृष्ण